बहुत ख्याल से बनाया गया जैसे कि इजिप्त में पिरामिड है वो इजिप्त की पुरानी खो गई सभ्यता के तीर थे और एक बड़ी मजे की बात है कि इन पिरामिड्स में अंदर क्योंकि पिरािड्स जब बने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 लेकिन धुएं का एक भी निशान नहीं है इतने पिरािड्स में कहीं भी इसलिए बड़ी मुश्किल है नहीं? अगर मसाले लोग लेगा छोटा सा दिया घर में जलाइए तो पता चल जाता अगर लोग मसाले भीतर ले हो तो इन पत्थरों पर कहीं ना कहीं धुएं के निशान होने चाहिए और इतने लंबे अंदर रास्ते हैं कि इन मैं अंधेरे में जाया नहीं जा सकता इतने मोड़ वाले रास्ते हैं और गहन अंधकार है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 और उसके प्रवेश का हक भी वो हकदार भी है जब पहली दफा 1905 या 10 में एक एक पैरमिट खोजा जा रहा था तो जो वैज्ञानिक उस पर काम कर रहा था उसका सहयोगी अचानक खो गया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 और 24 घंटे में वो आपके दिमाग को अस्त व्यस्त कर देंगे 24 घंटे बाद जब आपको बाहर निकालेंगे तो आप वही आदमी नहीं है उन्होंने आपको सब तरह से तोड़ दिया भीतर पर ये सारे के सारे प्रयोग पहली दफा तीर्थों में खोजे गए मंदिरों में खोजे गए जहां से आदमी को सहायता पहुंचाई जा सके मंदिर के घंटे हैं मंदिर की ध्वनिया है धूप है गंध है फूल है सब नियोजित था और एक सातत्य रखने की कोशिश की गई कंट्यूनिटी न टूटे बीच में कहीं कोई व्यवधान न पड़े तो अहिर्निश धाराचल जारी रहेगी तो सुबह इतने वक्त आरती होगी इतनी देर चलेगी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 कौन राजा है कौन रंग है कोई मतलब नहीं रहे कौन गरीब है कौन अमीर है कोई मतलब नहीं रहे फेसलेस हो गया सब और ये करोड़ आदमी एक ही अभिपा से एक विशेष घड़ी में इकट्ठे हुए एक ही प्रार्थना से एक ही आकांक्षा से इन सब की चेतनाएं एक दूसरे के भीतर प्रवाहित होने शुरू हो अगर एक करोड़ लोगों की चेतना का पुल बन सके एक इकट्ठा रूप बन जाए तो इस चेतना का के भीतर परमात्मा का प्रवेश जितना आसान है उतना आसान एक एक व्यक्ति के भीतर नहीं ये बड़ा कॉन्टेक्ट फील्ड है नीचे ने कहीं लिखा सुबह एक बगीचे में गुजर रहा है एक एक छोटा सा लंबा कीड़ा है उस पर उसका पैर लग जाता है तो वो कीड़ा जल्दी से सुकुड़ के गोल घुंडी बनाकर बैठ जाता तो निश्चित बड़ा हैरान हुआ उसने कई दफ़ा ये बात देखी है कि कीड़ों को जरा चोट लग जाए तो वो तत्काल सुगुड़ क्यों बह जाते फिर उसने अपनी डायरी में लिखा कि बहुत सोच के मुझे ख्याल में आया कि वो कांटेक्ट फील्ड कम कर लेते हैं बचाव का ज्यादा उपाय हो गया कीड़ा अगर पूरा लंबा है तो उस पर पैर पड़ सकता है ज्यादा जगह वो गेर रहा है उससे उसकुड़ जल्दी से छोटी जगह में सिकुड़ गया अब उस पर पे पैर पड़ने की संभावना अनुपात में कम हो गई तो वो सुरक्षा कर रहा है अपने वो अपना कांटेक्ट फील्ड छोटा कर कर रहा है और जो कीड़ा जितने जल्दी ये कांटेक्ट फील्ड छोटा कर लेता है वो उतना बचाव कर लेता है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 और उस जो हमलावर थे उनसे उसने कहा कि हम तो निहित लोग हैं पर हम परतंत्र तो नहीं हो सकते हैं तो उसने कहा कि वो तो होना ही पड़ेगा कि तुम सब साथ सामान पास तो कुछ भी नहीं उनका हमारे पास तो कुछ नहीं है लड़ाई का उपाय लेकिन हम मरना जानते हैं हम मर जाएंगे उसे भरोसा नहीं आएगा कि कोई ऐसे मरता है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 किसी छोरा भोंकने के वो घबरा गए तो वापस लौट गए दे। कि देखते दे। पहले तो उन्होंने समझाया कि लोग गिर के ऐसे ही गिर गए होंगे देखा को तो आदमी खत्म हो गए अभी तक साफ नहीं हो सका कि क्या घटना घटी असल में हम की कॉन्शियसनेस अगर बहुत ज्यादा हो तो मृत्यु ऐसी संक्रामक हो सकती है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 आखिरी बात जो तीर्थ के बाबत लेना चाहिए वो ये सिंबॉलिक एक्ट का प्रतीकात्मक कृत्य का मूल्य है भारी जैसे जीसस के पास कोई आता और कहता है मैंने ये ये पाप किए जीसस सामने कन्फेस्ट कर देता सब बता देता मैंने ये पाप किए मैंने ये पाप किए मैंने ये पाप किया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 आप नामक बीच में अपनी स्मृति लेकर खड़े किए हैं कि मैंने किया अब ये मैंने किया और ये स्मृति आपकी छाती पे बोझ है क्राइस्ट कहते तुम कन्फेस्ट कर दो मैं तुम्हें माफ किए देता हूं और जो क्राइस्ट पर भरोसा करता है वो पवित्र होकर लौटेगा असल में क्राइस्ट पाप से तो मुक्त नहीं कर सकते लेकिन स्मृति से मुक्त कर सकते स्मृति ही असली सवाल है गंगा पाप से मुक्त नहीं कर सकती लेकिन स्मृति से मुक्त कर सकती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 अगर कोई निष्ठा से इस काशी को सहानुभूति से निकट जाए तो ये काशी साधारण नगर न रह जाएगी लंदन या बंबई जैसा एक असाधारण चिन्ह में रूप ले लेगी और इसकी चिन्हयता बड़ी शाश्वत है बड़ी पुरातन है इतिहास खो जाते हैं सभ्यताए बनती और बिगड़ती हैं आती हैं और चली जाती हैं और ये ये अपनी एक अंत धारा को संजोए हुए चलती रहेगी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 तो साधारण बुद्धि जो कर सकती है वो ये कि तुम फिर उस चांद पे नहीं पहुंचे एक तो ये और अगर नहीं सिद्ध कर पाए तो फिर पड़ेगा कि हमारा शास्त्र गलत हुआ तो जब तक जिद बांध रखेंगे बांध रखेंगे कि नहीं, तो मुझे नहीं पहुंचे तो जैन मुनि ने तो यह कहा कि आप वहां नहीं पहुंचे अब इंकार भी नहीं कर सकते पहुंचे तो जरूर नहीं तो फिर कहा पहुंच गए तो उन्होंने क्या कभी कभी हास्यास्पद रिड्डी कलश हो जाती है बात उन्होंने कहा कि वहां देवताओं के जो विमान ठहरे रहते हैं चारों तरफ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 ठीक जगह पर दीवार पर जाते ठीक हर कोई बटन नहीं दबा देते नंबर एक की बटन दबाते, जब नंबर दो की दबाते तो पंखा घूमने लगता जब तीन की दबाते है दबाते तो रेडियो बोलने लगता है और खास दीवार के कोने में जाके कुछ तरकीब करते हैं और वहां से कुछ होता है ये सब उसे यह रिचुअल मालूम पड़ेगा एक क्रियाकांड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 बुद्ध उसके नीचे उठे भी हैं बैठे भी हैं बुद्ध उसके आसपास चले भी हैं बुद्ध ने उससे बातें भी की होंगी बुद्ध से बोले भी होंगे उसको उस वृक्ष की ऊर्जा जीवन ऊर्जा बुद्ध से आविश है। तो जब अशोक ने भेजा अपने बेटे को महेंद्र को लंका तो उसके बेटे ने कहा कि मैं भेंट क्या ले जाऊं तो उन्होंने कहा और तो कोई भेंट हो भी नहीं सकती इस जगत में एक ही भेंट हमारे पास है कि तुम इसकी एक शाखा ले जाओ वृक्ष की तो उस शाखा को लगाया आरोपित किया और उस को भेजा दुनिया में शाखा किसी, किसी, किसी को भेंट नहीं भेजी कोई भेंट मगर सारा लंका आंदोलित हुआ उस शाखा पे पहुंचने से और लोग समझते हैं कि महेंद्र ने लंका को बौद्ध बनाया वो गलत समझते हैं वो वो शाखा महेंद्र की कोई हैसियत ना थी महेंद्र साधारण हैसियत का और बुद्ध की अशोक तो की तो लड़की भी साथ थी संधमित्रा वो दोनों की कोई इतनी बड़ी हैसियत ना थी लंका का कन्वर्सन जो है वो बोध वृक्ष की शाखा के द्वारा किया गया कन्वर्सन और ये बुद्ध के ही सीक्रेट संदेश थे